विश्व दर्शन दृश्य नगरी तुम पश्यत्म यु प्रबोधसम वात्मानं श्री तस्मूर्तमी श्रीपूर्णस्पुरृतवी विपृषालास्मा मोक्षचिता प्रबुदा तो ब्रह्म किं तैषा बोधधारा विघटित मिखिलाकार संस्काराचंद प्रतिपद मधुना का मनु व्यंजया परित्रृप्ति मते सतेष्णवे जिष्णवे सुष्ण तो नाम भूते नम हो दोनों शब्द साधन के वर्णन की प्रधानता से वेद है और सिद्धांत के वर्णन की प्रधानता से वेदांत मुख्य रूप से साधन है अंतकरण की और अंतकरण की के लिए वेद में मुख्य रूप से धर्मानुष्ठान का जब हम वेदां में करते हैं ये वान मनुष्य शुक्र जक्षे वान मनुष्य अपराधिया ये मन का वाणी का और उनसे उपलक्षित संपूर्ण इंद्रियों का जो नियंत्रण है यही तो धर्म है और इस धर्म के द्वारा अंतर्म की शुक्ति होती है एक बहुत साधारण सी बात पर आप कहेंगे सत्य बोलना ये विश्व कि संपूर्ण धर्म संपूर्ण श्रेष्ठ व्यक्ति संपूर्ण वैज्ञानिक मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि सत्य बोलना चाहिए ये धर्म क्यों है जिसके मन में सत्य पर श्रद्धा होगी सत्य बोलने की निष्ठा होगी हम सत्य ही बोलेंगे वो सत्य का जिज्ञासु अवस्य हो जाएगा सत्य बोलना वो धर्म सत्य की जिज्ञासा में सब सब्ज होता है जो सत्य नहीं बोलेगा उस तो सत्य को जानने की चेष्टा भी नहीं करेगा और जब सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करेगा तो सत्य अंधकार में रहेगा फिर कोई सत्य कैसे बोलेगा अत्यंत साधारण सामान्य धर्म जो सत्य बोलना है वो तो हमारे वाणिज्य जीवन को भी सत्यनिष्ठ बनाएगा अंतकरण को सत्य का अनुसंधित सु बनाएगा और जितना जितना अनुसंधान होगा हम सत्य को जानते जाएंगे सत्यम बद धर्मं चर सत्यम बदन तम आहू धर्मम बदती जो सत्य बोलता है वो धर्म बोलता है सत्य है धर्म है धर्म है सत्य है तो वेद जिसको हम बोलते हैं वो धर्म प्रधान है कर्तव्य प्रधान है वेदांत शब्द में जो वेद का अंत है उसमें अंत शब्द का अर्थ वेद का अंत कर देना वेद को समाप्त कर देना वेद को खत्मम कर देना नहीं है ंत देखो आप जितमिता में पढ़ते हो उभ वकी दृष्टिकोण तत्व नयोज तत्वदर्शी भी अंतमानित सिद्धांत दोनों का सिद्धांत दोनों का रहस्य दोनों का तात्पर्य तत्वदर्शी लोग जानते हैं सिद्धांत प्रतिपादन प्रधान भेदार और साधन प्रतिपादन प्रधान वेद जज्ञ जागा रूप धर्म का प्रतिपादन भेद और उसके द्वारा अंतकरण शुद्ध होने पर तत्व का प्रतिपादन भेदारो है सिद्धांत उपनिषद कुछ उपनिषद मंत्र संहिताओं में है कुछ ब्राह्मणों में है कुछ आरणिकों में ब्राह्मण आरणकों में अधिक है और संहिताओं में दस यूनिट हुई ऐसी ब्रह्मसूत्र में शासन प्रधान वेग और संसल प्रधान वेद दो विभाग कर दिया है जिसमें ये बताया जाता है ये करो ये मत करो वो शासनात्मक वेद है और जिसमें आत्मा क्या है प्रश्न क्या है दोनों की एकता सिद्ध है स्वर्ण सिद्ध है इसका प्रतिपादन है, उसको संगठनात्मक वेद शास्त्र जोनित्वाधिकरण में दो वर्णन बनाकर भगवान शंकराचार्य ने ये विभाग किया है एक कभी सूत्र में एक कभी अधिकरण में एक कभी सूत्र में दोनों वर्णक हैं वेद शासन करता है ये करो ये मत करो और अंतकरण सुख हो जाने पर वेदही प्रतिपादन करता है कि आत्मा ब्रह्म ये जो उपनिषद भाग है ये कर्म का अंग नहीं है इसका कर्म में विनियोग ये उपनिषद जो है अविद्या की निवृत्ति के लिए है शब्द का अर्थ श्री श्रीसुरेशाचार्य महाराज ने वार्षिक में कष्ट किया है उपनीयश्रात्मा ब्रह्मा पास्तव निहन्तिया तजन मता उपनिषद तो उपनिषद पहुंचते हैं हमारे आत्मा को अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म के पास पहुंचाकर उप नीय सत उप नि सत हमारे आत्मदेव को ब्रह्म के पास उपस्थित करके ऐसे ब्रह्म के पास उपस्थित करके जिसमें भेद नहीं है आत्मा परमात्मा का आत्मा ब्रह्म का वास्तव स्वयं जिसका कोई जिसका स्पर्श ही नहीं करता ऐसे ब्रह्म के पास पहुंचाकर निहम के अभिद्वान तद्या को नष्ट कर देती है और अविद्या के कार्य को भी नष्ट कर देती है इसलिए सद्धातु का नाश करना है सदृ विशरण गत एवं साधन अविद्या को नष्ट करती है और अविद्या के कार्य को भी नष्ट करती है इसलिए उपनिषद को उपनिषद कहते हैं अतरे आरएनएस से दूसरे भाग में अतर वो परिषद आती है वहां से विद्यारण स्वामी अनुभूति प्रकाश प्रारंभ करते हैं इसमें कुल 19 अध्याय है और संप्रदाय परंपरा में इसका बड़ा आदर है पुरुषों ने स्थान स्थान पर इसको अवती इस है और उस पर हमारे गुरुदेव के समान पंडित श्री काशीनाथ जी महाराज जी के नाम में निष्णार्त पंडित रघुनाथ शर्मा के पिता प्रमतनाथ जी के पंडित प्रमतनाथ जी के पिता रघुनाथ शर्मा जी के पिता श्री काशीनाथ जी मार्के उनकी समस्कृति का इस पर उपलब्ध होती है नगर कागज से पहले मूल होता था परंतु उसका मिलना अब सुपलब हो गया ये अनुभूति प्रकार है इसमें ऐसी तरह उपनिषद छाभ उपनिषद गृहदारण्य उपनिषद और उपनिषद कौशिक की उपनिषद टीका अनुभव युक्त चार संक्षेय किया गया है अब आपको तो ये सुनाते हैं कि जो वस्तु अध्यात्म होती है उसके ज्ञातक ग्रहण को साधन को अज्ञात का ज्ञापन करने वाला जैसे कान से अज्ञात है और तो आंख उसको नहीं दिखा सकते और आंख से अज्ञात है तो कान उसको नहीं बता सकते अपने अपने विषय में प्रमाण की प्रवृत्ति होती है अन्यत्र वो गौन हो जाते हैं गंध के बारे में आंख नहीं बता सकते और रूप के बारे में नासिका नहीं बता सकते तो वेदांति लोग पहले ये प्रतिपादन करते हैं कि इंद्रिय प्रमाणों का विषय परप्रभ परमात्मा नहीं हुआ करता और धर्म भी नहीं हुआ करता अज्ञात में ऐसा होता है कि एक तो नित्य परोक्ष जो वस्तु है जैसे स्वर्ग तो उसका साधन ताध इंद्रियों के द्वारा या भावनाओं के द्वारा या जुक्तियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता क्योंकि जहां प्रत्यक्ष प्रमाण की गति नहीं है वहां अनुमान और उपमान अर्थ आपत्ति ये कोई भी प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते प्रत्यक्ष मूलत नहीं होते हैं जब मूल में प्रत्यक्ष होगा तभी वे प्रमाण प्रवृत्त होते हैं प्रत्यक्ष मूलतम तब त्रिविधान अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष मूलक होता है जो वस्तु नितांत अज्ञात नितांत परोक्ष होती है उसके संबंध में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है उनका वो विषय नहीं होता है स्वर्गादिरूप जो नितांत परोक्ष नित्य परोक्ष पदार्थ हैं, और उनकी प्राप्ति का साधन रूप जो धर्म है धर्म प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा ज्ञात नहीं होता यज्ञ दागाजी का स्वर्गा के साथ क्या संबंध है तो ये हम शास्त्र प्रमाण के अतिरिक्त दूसरे प्रमाण से जान नहीं सकते हैं। अब एक दूसरी बात है जो नित्य अपरोक्ष होने पर भी अज्ञात होता है नित्य अपरोक्ष जैसे अपना आत्मा ही नित्य परोक्ष क्या हम अपने आत्मा को इतिहास में कहीं हो है। या हमारा आत्मा कहीं भविष्य में चला गया है क्या ये स्वर्ग पाताल में कहीं दूसरे देश में रहता है कहीं ये स्वयं अपने आप की अतिरिक्त कोई दूसरी चीज है ये तो नित्य अपरोप तो स्वयं है परंतु अज्ञात हो इस अज्ञातता की निवृत्ति के लिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए वास्व प्रमाण के सिवाय दूसरा कोई प्रमाण नहीं होता ये केवल वेदांत प्रमाण के द्वारा ही वाक्य प्रमाण के द्वारा वेदांत प्रमाण न लें वाक्य प्रमाण के द्वारा ही ये अज्ञान दूर हो सकता है और कोई उपाय नहीं है न नो न सांखे नो कर्मणा नो योग से सांख्य से कर्म से आत्मा विषयक जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती आप देखो धर्म आपको धर्म जन्य फल देगा धर्म से एक फल उत्पन्न होगा न्याय दर्शन में तो जो हम विहित कर्म करते हैं उससे एक अदृष्ट उत्पन्न होता है और उस अदृष्ट को धर्म कहते हैं मीमांसा दर्शन में म का ही नाम कर्म है यम प्रियमाणन तु आरिया प्रशंसन को जिस समय हम कर्म करते हैं विहित कर्म जन्य नहीं है विहित कर्म से धर्म पैदा नहीं होता बल्कि विहित कर्म ही धर्म है और जिसके करने के समय ही धर्मात्मा वृद्ध लोग प्रशंसा करते हैं ये बहुत उत्तम कर्म है यम प्रियमाणं तु आर्या प्रसंसन थी भर्मा इसका नाम कर्म है इस धर्म के अनुष्ठान से एक अपूर्व नाम की वस्तु उत्पन्न होती है जो पहले नहीं थी और वो उत्पन्न होकर अंतकरण में या कर्ता में रहती है और समय पर व्यवहित फल प्रदान करती है परन्तु यदि हम उस व्यवहित फल को परोक्ष फल को स्वर्ग को न चाहते हों और धर्मानुष्ठान करते हों, तो उस धर्म से दृष्ट फल की उत्पत्ति होती है ये अंतकरण शुद्धि जो है ये अदृष्ट फल नहीं है दृष्ट फल है प्रत्यक्ष प्रसन्नता का प्रसाद का अनुभव होता है अंतकरण में धर्मानुष्ठान से अंतकरण में एक निर्मल का एक प्रसाद का उदय होता है जब तक अंतकरण में वासना काम कर रही है तब तक अंतकरण शुभ नहीं होता। तो कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करे और अपनी प्रेयसी के चिंतन में संलग्न हो कामाक्रांत हो तो वैज्ञानिक अनुसंधान भी नहीं कर सकता है शत्रु चिंतन में लगा हो जो शास्त्र हो चित्त सभी जो वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कर सकता है और धन के चिंतन में संलग्न हो लोभात तो हो तभी वो सत्य का परमात्मा का और वैज्ञानिक सत्य का भौतिक सत्य का भी चिंतन नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में जब हम अंतकरण को शुद्ध चिंतन के द्वारा पवित्र करते हैं तब हम में परमात्मा के ज्ञान की योग्यता आती हो ना विरतो दुष्चरिता ना शांतो ना समाराहिता ना शांत मानस होगा प्रज्ञाने नहीं न भाया आपका प्रज्ञान चाहे जितना बड़ा हो उत्तम उत्तम वस्तुओं को आप जानते हो परन्तु यदि आप दुष्चरित्र से दूरत नहीं है तो आपका ऊंचा ज्ञान काम नहीं देगा ना शांत यदि काम क्रोधादी रूप शांति दूर नहीं हुई है तब भी आपका ऊंचा ज्ञान काम नहीं देगा यदि आपके मन में एकाग्रता नहीं है तब भी ऊंचा ज्ञान काम नहीं देगा और यदि आप सिद्धियों के चक्कर में हैं, आसन उठाना चाहते हैं भूख से रखना चाहते हैं महीना महीना गरिमा नजिमा आदि सिद्धियों को चाहते हैं तो आपके जीवन में भी विशेषताएं आ सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि वो झूठी हैं हम ये कहते हैं कि यदि आपका लक्ष्य सिद्धियां हैं तो आप आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते नाशांतो नासमायिका तो ना नाशांत तो मानसोवापी तो केवल उसे ज्ञान से इसकी प्राप्ति सब होती है जब अंतकरण सुख होता है और कोई कहते हैं उत्तम कर्म करने से अंतकरण सुख होता है कोई कहते हैं और शास्त्र निशि भोग का परित्याग करने पर अंतकरण शुभ होता है कोई कहते हैं निशुद्ध कर्म का परित्याग करने पर अंतकरण शुभ होता है कोई कहते हैं भावना शुद्ध होने पर अंतकरण की शुद्धि होती है कोई कहते हैं शुद्ध स्थिति में बैठ जाए तब अंतकरण की शुद्धि होती है और कोई कहते हैं शुद्ध का चिंतन करने से तो अंतरकरण चिंतनात्मक है कर्म में कर्म इंद्रियों का संयोग है भोग में ज्ञान इंद्रियों का संयोग है और ज्ञान इंद्रिय कर्म कर्मेन्द्र दोनों का संयोग है भावना जो होती है उसमें अज्ञान के संस्कार बने रहते हैं और स्थिति में समाधि में विक्षेप के निवारण का सामर्थ्य को है परंतु अज्ञान के निवारण का सामर्थ्य नहीं है समाधि विक्षेप का प्रतिद्वंदी है विच्छेद को मिटाता है लेकिन समाधि अज्ञान को नहीं मिटाता क्योंकि उसमें वृत्ति नहीं है और जब तक ब्रह्माचार वृत्ति नहीं बनेगी तब तक वो अविद्या की निवृत्ति में समर्थ नहीं होगी अज्ञान जब विषय अज्ञान है जिस विषय का आपको अज्ञान है उस विषय का जब ज्ञान होगा तब उस विषय से अज्ञान की मृत्यु हो गई आप ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानते हैं आत्मा ही ब्रह्म है ये अनुभव आपको है या नहीं है तो ये कैसे होगा जब आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानेविद्या मिट जाएगी तो और दर्शनों में जो अज्ञात का ज्ञापक है उसको प्रमाण बोलते हैं और वेदांत दर्शन में जो अविद्या का निवर्तक है उसको प्रमाण मानते हैं अविद्या वेदांत दर्शन में प्रमाण की परिभाषा दूसरी है हो और और दूसरे दर्शनों में प्रमाण की परिभाषा दूसरी है अज्ञात ज्ञापक स्वम प्रमाणत्म ये पृथक दर्शन है और अविद्या प्रमाणत्म ये प्रथक दर्शन है प्रमाकरण जो है वो तो समान ही है इसमें ब्रह्मास्त में प्रमा का जन्म होता है वो बिल्कुल समान है दोनों में अब आपको अब जात के प्रमाण हो तो कौन सा दात के प्रमाण होगा जात का भी संविधान चाहिए ऐरे अरे गे न्या क्या क्या बोलते रहते हैं वो बोलना भी जो शाश्वत संविधान है उसके अनुरूप होना चाहिए शाश्वत संविधान क्या है वेद तो के बारे में एक बात केवल एक बात आपको सुनाते हैं जब तक वेद की अपौरुषेयता समझ में नहीं आ रही उपनिषद की अपौरुषेयता समझ में नहीं आ रही पौरुषेय वेद पौरुषेय ज्ञान का जनक है और अपौरुषेय वेद अपौरुषेय ज्ञान का जो अज्ञान है उसका निर्थक है अपौरुषे ज्ञान क्या होता है क्षण भर यहाँ भी विश्राम कर देती है अपौरुषेय ज्ञान क्या होता है ज्ञान निर्मित है कि अनिर्मित है ज्ञान का निर्माण होता है कि नहीं होता है? तो बोलगा ईश्वर ने तो ज्ञान बनाया होगा लौटिक बनाकर अपने लौटे बेटे को दे दी शरीफ बनाकर ईश्वर ने अपने पैगंबर के हाथ बेच दिया सब तो चीज है तो ना। तुम्हारे मैंने दूसरा हमारा मतलब बनाए हुए ज्ञान से नहीं है जिस ज्ञान से ईश्वर ने सृष्टि बनाई वो ज्ञान भी ईश्वर ने बनाया कि ईश्वर को तो पहले से था तो यदि ईश्वर को ज्ञान पहले से नहीं था तो पहले ईश्वर अज्ञान था ईश्वर ज्ञान बनाने के पहले ईश्वर अज्ञान रूप था और अज्ञान भी था तो उसने बनाया कैसे ज्ञान तो ज्ञान जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ नहीं होता है ज्ञान ईश्वर का असबी स्वरूप होता है ज्ञान के बिना तो ईश्वर का ईश्वरत्व भी सिद्ध नहीं हो सकता है तो पुरुष के प्रयत्न से जो ज्ञान होता है पुरुष कर्तिक जो ज्ञान होता है उसको पौरुषे ज्ञान कहते हैं और जिस ज्ञान से ईश्वर का ईश्वरत्व सिद्ध होता है उसको अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं के पहले और नए के पश्चात जब नाम रूपात्मक की सृष्टि नहीं थी उस समय ईश्वर ज्ञान स्वरूप था नहीं था जब ईश्वर ज्ञान स्वरूप था तो वो ज्ञान क्या था तो ज्ञाता होने के पहले ज्ञ होने के पहले या तृत्वाभिमान उदय होने के पूर्व अब उसमें जीवत न? अल्प का जो ज्ञातृत्व है उसको जीव कहते हैं सर्व का जो ज्ञातृत्व है उसको ईश्वर कहते हैं और उस ज्ञातृत्व के उदय के पूर्व जो अल्प ज्ञान और सर्व ज्ञान से विलक्षण ज्ञान है उसका क्या स्वरूप है उसमें जीव ईश्वर का भेद कहाँ है अक्षज्ञ अच्छा अल्प गें और सर्व ज्ञ नाम रूपात्मक ना अल्पज्ञ और नाम रूपात्मक ना सर्वज्ञ इस ज्ञ की उत्पत्ति के पूर्व जो ज्ञान है वो क्या है अल्पज्ञान है की सर्वज्ञान है तो ज्ञान का असली स्वरूप वो है जिसमें न अल्पज्ञ है जिसमें न सर्वज्ञ है जिसमें न अल्पज्ञ है और न जिसमें सर्वज्ञ है अल्प अल्प के जो का नाम सर्व होता है और सर्व के एक देश का नाम अल्प होता है और अद्वितीय वस्तु में न सर्व है और न अल्प है इसलिए सर्व की उपाधि से सर्वज्ञ और अल्प की उपाधि से जो अल्पज्ञ होता है वो भी उस ज्ञान के रूप में नहीं है उस ज्ञान में उस ज्ञान में तो अल्पज्ञ रूप पुरुष सर्वज्ञ रूप पुरुष ही नहीं है तो वो वो पौरुषय कहाँ से होगा उस ज्ञान का नाम है अपौरुषेय और उसी ज्ञान का जो उपलक्षण है वो हम कहते हैं अपौरुषेय वेद उस ज्ञान का उपलक्षण बताओ इस ज्ञान के बारे में जिसको पता ही नहीं है कि ज्ञान ऐसा होता है ज्ञान का स्वरूप ऐसा होता है ये भावनाएं जितनी हैं वो चाहे पूर्व पूर्व जन्म के संस्कार से हुए चाहे इस जन्म के संस्कार से हों संस्कार जन्म है और संस्कार जनक भी हैं परंतु तत्व ज्ञान जो होता है वो पूर्व पूर्व संस्कार से उत्पन्न क्योंकि एक बार ज्ञान हुआ हो तब उसका संस्कार रहेगा और एक बार ज्ञान होता अविद्या की निवृत्ति हो जाती तो फिर संस्कार पैदा होता तो कहाँ होता क्या होता और संस्कार तब होता है जब हम दूसरे को जानते हैं अन्य को जानते हैं तब संस्कार या तो दूसरे का हो दूसरे से ज्ञान का होता है और जो ज्ञान परोक्ष हो जाता है उच्चा होता है जो ज्ञान कभी परोक्ष नहीं होता साक्षात पर है उसमें संस्कार की और स्मृति की संस्कार जन्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है होता ही नहीं है आप देखो कितना सीधा है प्रश्न जिस समय जिस वस्तु का अनुभव होता है उस समय उसकी स्मृति नहीं होती और जिस समय जिसकी स्मृति होती है उस समय उसका अनुभव बीत चुका होता है इसी से अनुभव साक्षात पररोक्ष सतत प्रमाण होता है और स्मृति जो है वो गृहितग्राही का परोक्ष प्रमाण होती है स्मृति अपरोक्ष ज्ञान है और स्मृति परोक्ष ज्ञान है इसलिए केवल श्रौत ज्ञान से ही इस वस्तु का साक्षात्कार होता है और श्रुति के स्वरूप को तो भी समझना पड़ता है कि क्यों अब एक तो होगा और क्यों जो वस्तु केवल अज्ञान के कारण बनी हुई है वो है ही नहीं जो कलेक्शन हो और जो वस्तु केवल ज्ञान से ही निवृत्त हो जाती है वो वस्तु भी नहीं तो है।, है वो परिभाषा वतन स्मरण में होना चाहिए जो वस्तु ज्ञान के कारण मालूम पड़ती है वो मालूम पड़ने पर भी नहीं है और जो वस्तु ज्ञान होने से बाधित हो जाती है हैं? वो ज्ञान के पहले भी नहीं थी नहीं है वो ज्ञान के पहले इसलिए मान उमान बंधन में आयो ये सारा खेल जो है ये जो श्रुति कहती है कि रितय ज्ञानान न ही बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती इस पर आप ध्यान दें इसका अर्थ है कि मुक्ति अप्राप्त नहीं है निश्चय प्राप्त है केवल अज्ञान ही मुक्ति के अनुभव में मुक्ति की अनुभूति में केवल अज्ञान ही बाधक है और कुछ नहीं और जब ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो निश्चित प्राप्त जो है उसका आवरण भ्रम निवृत्त हो जाता है मुक्ति पैदा नहीं होती नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम व आनंदांतरम व मोक्ष दशा में कोई नया विज्ञान या नया आनंद पैदा नहीं होता ये तो अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है अविद्या की निवृत्ति नहीं अविद्या की निवृत्ति का अधिष्ठान अविद्या की निवृत्ति का प्रकाशक अविद्या भी अपरोक्ष ही है इसलिए उसकी निवृत्ति भी अपरोक्ष ही है और उसकी निवृत्ति से वो कलक्ष जो अपरोक्ष ज्ञान स्वरूप स्वयं आत्मा है उसी का नाम मोक्ष है अब न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे के अमृत सोमान कहती है न कर्मणा न प्रजया धने न धर्म से नहीं प्रजा से नहीं और धर्म से नहीं धर्म साधन भी है जो मनुष्य पूर्वक धारण करता है ऐसे ज्ञाना क्या है आप देखोगे एक छोड़ वो हुमेन हीरे से बात करिए जरा जो कुमें तो कहू तो <laughs> <laughs> सार्वजनिक बात में सावजनिकलो विदिवा मृत्युमेटी नान्य पंथा विद्यारे तमो विदिवा पुरुषम वेदात महांता आदिवर्ण तमसात काक्षहुषमता देश कालापरचि आदित्यवर्णन स्व प्रकाशम तमसकर माया विद्याहमेत वेद अहम वेद मैं काम तम तम एतम् तम पूर्वाध में एतम् है ये देखो महावाक्य पूर्वार्ध में एकम है और उत्तरार्ध में तम है और सामानाधि करने के कारण दोनों की एकता का बोध हुआ तम एकम एकम तम यह वह है वह यह है तमेव विधित नानियम तमेव एकम विदित एकमेवत विवाह तमे विदिवा उच्चि दूसरे के ज्ञान से नहीं तमे विदिवा नान्यम विदिवा नु अचि कृत्वा केवल ज्ञान मात्र से ही सर्व वाक्यम सवधारण विदिव अृत्युम अच्छे नतु नाते जन्म मरण का चक्कर मृत्यु शब्द से जन्म भी उपलक्षित है मृत्यु और जन्म के चक्कर से हम छूट जाते हैं छूट ही जाते हैं निश्चित रूप से कब थूकते हैं केवल जानकर किसको जान कर एकमेव शाम तमेव एक विधिवा एवं अच्छा जी ये इसमें एक बात है कि जो आत्मा और ब्रह्म की सिर्फ एकता के ज्ञान मात्र से अविद्यावृत्ति होकर सदुपलक्षित आत्मा को मोक्ष न मानते जानते है। हो, हो, हो, हो। है न लक्ष्य दूसरा हो सायु ज लक्ष्य हो सालोक्य लक्ष्य हो सानु के लक्ष्य हो तो वो संप्रदाय भेद है वो अद्वैत वेदांत का संप्रदाय नहीं है अद्वैत वेदांत का संप्रदाय यह है अब इसमें हमारे विद्यारण स्वामी प्रारंभ करते हैं संप्रोक्ता द्वितीय कांतगा ब्रह्म विद्या सुविस्प ऋषि जिसके वक्ता ऋषि माने भी व्यक्ति नहीं है मंत्र ही है ऋषि जो है वो वेद मंत्र स्वरूप ही होते हैं प्रत्येक मंत्र ऋषि है क्योंकि मंत्र में दत्ता और वाक्य का विभाग स्वीकृत नहीं उसको ब्रह्म विद्या की के लिए एक कल्पित बत्ता के द्वारा एक वचन वाच्यार्थ की साक्षात प्रतिपत्ति के लिए और सदुकलक्षित अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए बोला जाता है अब इस ऋषि है बत्ता और इस तरह आरए के प्रकाशक में ये आई है उपनिषदया उसको बाल बोधाय जो बड़े बड़े गंभीर विद्वान हैं, जो संपूर्ण वेद अब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों के ज्ञाता हैं, जो इतिहास पुराणादी के द्वारा उनका उपब्रमण करने में समर्थ हैं। उनके लिए तो ये पुस्तक लिखने की कोई आवश्यकता जो शंकर भाष्य आदि का ठीक ठीक अध्ययन नहीं कर पाते हैं गुरु परंपरा से न्याय मीमां का व्याकरण आदि का ज्ञान न होने के कारण जिनको वो कठिन पड़ता है उनके लिए बोधायक उनके लिए हम इस ब्रह्म विद्या का विस्तार करते हैं प्रारंभ कर दिया हो बिना भूमिका के आत्म सृष्टि प्रागासी नाम नोस् जडं तान्य विद्य आत्म सृष्टि सृष्टि माने नामूप का आविर्भा इसके पहले कौन था और केवल आत्मा था अच्छा जी एक कहती है सदैव दूसरी इधमग्रे कहती है ब्रह्म वेद मग्रे आसी तीसरी स्तृति कहती है आत्म आत्मैव आत्म इदमेट अग्रे आसीष आत्मा इदमेट अग्रे ये आसी नान्युपे इदम दृश्यमी नामक जगद उत्पत्ते पूर्व वो आशीत नान्य निशक ये जो चंदमान सृष्टि दिखाई पड़ती है इधती हुई डूबती हुई चलती हुई बदलती हुई ये कुछ नहीं था इदम नहीं था केवल आत्मा था और आत्मा ही आत्मा था देखो सदैव इधम सदैव सऊ में इधमद्रशीत ये हुआ तत्व आत्मा दादम अग्रसित ये हुआ चित ब्रह्म अग्र आशीत ये वो क्या है तो सच्चिदानंद ज्ञान है परिपूर्ण ब्रह्म है क्योंकि स्तुतियों में एक बाक्यता होती है स्त्रुतियाँ अलग अलग नहीं बोलती हैं सब मिलाकर करके एक बोलती हैं एक लो यदि श्रुतियों में कोई श्रुति कुछ कहे कोई श्रुति कुछ कहे कोई श्रुति कुछ कहे तो उसका नाम हो जाएगा उनमत् प्रलाप और एक ही साथ दो बात कहे तो बिल्कुल निरर्थक हो जाएगी एक बात बोलती है चाहे ब्राह्मी वेदम कह के बोले और चाहे आत्माई वेदम कह के बोले और चाहे सदैव वेदम कह के बोले जो सत है वही आत्मा है जो ब्रह्म है वही आत्मा है जो आत्मा है वही ब्रह्म है इस तरह श्रुति शब्द तो बोलती है तीन लेकिन अर्थ है तेज इसको तो श्रुतियों में तरह तरह से बोलते हैं ब्रह्मेदम वरिष्ठ आत्म वेदम सर्वम स तो ए वेदम सर्वम अहमेव इदम सर्वम आत्मेदम सर्वम सद हीद सर्वम जित हीद सर्वम श्रुतियों ने दोरा दिया दे। अब देखो भाई लोग कहेंगे कि क्या वेदांति बड़ी श्रुतियां सुनाने लगे एक साथ देखो कि पहले सर्व में और अद्वैत एक में और अद्वैत में जो अर्थ का अंतर है उस पर भी थोड़ा ध्यान एक पंचा है एक उसका भी वर्णन दे रहे हैं एक अम्बई सात विबू व सरबाम का बनाया का वर्णन है एक अम्बई सात दि एक हम सद विपरा बहुधा बदंती अभ्यार होते विप्रा बहुधा भूबा नहीं तो एक वो संख्या है वो गिनती है जो एक एक दो एक बटे दो एक वह है जो दो में अनुगत है तीन में अनुगत है चार में अनुगत है उसका विश्लेषण भी हो सकता है एक एक दो एक एक, एक तीन एक एक, एक, एक एक चार करता जाता है वो करता गुणा होता है एक में गुणा भी होता है और एक बटे दो आज भी होता है परंतु अद्वितीय शब्द जो है वो बहुत विरक्त है सब माने तो होता है कई एकों का जो शब एक, एक वो एक वो एक वो एक वो सब लो इसको बोलते हैं जनता एक एक एक, एक सब और सब में से एक एक को अलग अलग कर दिया जाए तो अकेली गणना होती है लेकिन अद्वितीय शब्द जो है वो इससे बहुत विलक्षण है उसमें न सब है और न एक है एक का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय नहीं है अद्वितीय अद्वितीय दो नहीं होता अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय तीन नहीं होता अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय चार नहीं होता एक अद्वितीय होता है अद्वितीय अद्वितीय होता है और नारायण अद्वितीय बसे दो नहीं होता है इसलिए विश्व दृष्टि का जो कारण है नाम रूप के पूर्व जो आत्मा है वो परिणामी एक नहीं है उसमें जो कारणत्व का या कर्तृत्व का आरोप है वो चेतन को समझाने के लिए है चेतन की आत्मा की ब्रह्म की अद्वितीयता को समझाने के लिए उसको कारण बोलते हैं कर्ता बोलते हैं जो सच्चा जिज्ञासु होगा वो उसको समझ सकेगा जो कच्चे लोग होंगे वो उसको समझ नहीं सकेंगे इसीलिए देखो इसीलिए सत्य अहिंसा आदि जो साधारण धर्म है उसमें अधिकार भेद नहीं उसका पालन सब करते हैं और यज्ञ जाति रूप जो विशेष धर्म है उनमें अधिकार का भेद होता है परंतु वेदांत के ज्ञान में न तो धर्माधिकार न तो साधारण अधिकार, वो तो शुद्ध अंतकरण वाला ही उसमें अधिकारी है ये उसका निर्णय है शुद्ध अंतकरण होकर के पवित्र होकर करके हो ऐसे संजय को महात्मा लोग स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके निश्चिंत होते सदगुरु के, के सम्म करके राम का श्रवण करते हैं। थे राम का श्रवण एक पवित्र कर्म है और वो भी एक स्वाध्याय विधि का अंग है और एक श्रवण विधि का ये दो प्रकार का होता है तो जब हम सद गुरु, गुरु के पास रहकर संपूर्ण वेदों के अध्ययन के साथ वेदांत का स्वाध्याय करते हैं वो धर्म विधि का अंग है वो स्वाध्याय विधि है वो तो नित्य विधि है वो तो पढ़ने चाहिए लेकिन जब हम जिज्ञासु होकर के श्रवण करते हैं आत्मादारे द्रष्टव्य स्रोतव्यो मंतव्यो ने निर्थित कर दिया ओ, ओ, तब ये श्रवण विधि है ये जिज्ञासु के लिए है ये अदिति के लिए नहीं है ये जिज्ञासु के लिए है जो आत्म जिज्ञासा से संपन्न होता है आत्मयकृष्ठ प्रागा और अपने ने देखा एक जाग्रत इससे प्रकट होने के पूर्व क्या था स्वप्नता था या निद्रा तो वाले भाई स्वप्न भी कभी आता है कभी जाता है हमेशा तो रहता नहीं है तो स्वप्न के आने जाने को कौन देखता है वही होगा ना पहले निद्रा भी कभी आती है कभी चली जाती है तो निद्रा का आना जाना भी कौन देखता है वो कौन है? सपने मित मिट जाते हैं जीवन स्वप्न मिल जाते हैं जीवन नहीं भिटता अब देखो ये सृष्टि प्राग का क्या अर्थ है प्राग क्यों लेते वो सृष्टे प्राग आतीत प्राग आतीत प्राग आतीत कह देता हो पहले क्या होता है आपके ये निवेदन है ये जो प्राप्त और पश्चात पहले और पीछे इसको बोलते हैं काल ये क्रम का क्रम की संपदा है पहले जन्म हुआ और फिर इसका वर्णन इस तरह में आवेगा पहले जन्म हुआ फिर चीते रहे फिर मर गए फिर दूसरे पिता के पहले देखो पहले अन्न में आए फिर पिता के वीर में आए फिर माता के गर्भ में आए और खुद मरेंगे तो फिर पिता के पेट हो जाएंगे अब प्राप्त कहाँ है तो काल में प्राप्त कहाँ होगा ये अनादि अनादि बोलते हैं आदि माने प्रथमक ग्रहण जब आत्मदेव नाम रूप आत्म सृष्टि को सुसिप्ति के अन्तर समाधि के अनंतर मृत्यु के अन्तर जब पहले पहल इनकी आंख खुलती है और देखते हैं उसमें भी पूर्व पूर्व की अनादिता होती है परंतु प्रथम दृष्टि पर, पर आप ध्यान दें आपकी आंख खुली तो पहले क्या आया आपके सामने स्वप्न सृष्टि आई जागृत सृष्टि आई तो ये जो आदि है सृष्टि की वो कहीं अब से 50 करोड़ वर्ष बाद या पर, पहले 50 करोड़ वर्ष पहले नहीं है वो आदि नहीं है और 50 करोड़ वर्ष बाद इसका अंत नहीं है जिस आत्मारूप स्व प्रकाश वस्तु में जब प्रतीत होती है वही इसकी आदि है और जिसको प्रतीत होती है वही पहले से रहता है जो प्रतीति का स्थान आत्मद है आत्मदेह वही नाम रूपात्मक सृष्टि के पूर्व है जो गोलोक के भी प्रती के भी पूर्व है केत की प्रतीति के भी पूर्व है बैठ की प्रतीति के भी पूर्व है समाधि की प्रतीति के भी पूर्व है प्रलय के भी पूर्व है ये पूर्व पश्चात भाव व्यावहारिक लौकिक है प्रातिभाषिक है आत्मा में पूर्व और पश्चात भाव नहीं है उसकी वस्तुता को समझाने के लिए उसकी अधिष्ठानता स्व को समझाने के लिए उसमें ये कार्य कारण भाव की पूर्वापर भाव की कल्पना की जाती है ये भी एक अध्यारोप है ये काल जो है ये वासना से पैदा होता काल से वासना नहीं वासना से काल काल से वासना देश से बासना वासना से दिशा निर्वचनीय है पहले कौन पहल पैदा पहल हुआ ये नहीं बोल सकते एक अस्मा जाए थे प्राण मन सर्वेन्द्रिया भगवान ऐसी ये स्थिति है शायद आपको तो, आपको तो प्रारंभ किया कल से उपनिषद